माँ की बातें डॉक्टर सुरेंद्रनाथ राय बरिशाल एक रविवार को श्री श्री माँ के दर्शन की प्रबल आकांक्षा से दोपहर ढाई बजे कलकत्ता के वासस्थान से रवाना होकर पसीने से लथपथ हो उद्बोधन ऑफिस पहुँचा पूछने पर पता चला माँ कही गई थी अभी अभी लौटी है थोड़ी देर बाद दर्शन होगा लेकिन मुझसे देरी सहन नहीं हुई मैं दर्शन करने जा रहा हूं। यह देखकर पूज्य पात्र स्वामी शारदानंद जी ने जो सीढ़ी के पास खड़े थे मुझे जाने से मना किया उस समय मेरी युवावस्था थी तपाक से मैंने उत्तर दिया माँ क्या केवल आपकी है महाराज को हटाकर मैं ऊपर चला गया जाकर देखा माँ पंखा झल रही है मेरे प्रणाम करने पर माँ ने कुशल प्रश्न पूछा और बोली पसीने से एकदम नहा गए मैंने उत्तर दिया रास्ते में बहुत धूप और गर्मी थी मैंने माँ से पंखा लिया और उन्हें हवा करने लगा कुछ देर बाद मैंने माँ से पूछा आज कहाँ गई थी माँ ने कहा कालीघाट। फिर बोली कुछ प्रसाद खा लो फिर बाद में बातें करेंगे प्रसाद खाकर मैंने पूछा माँ मनुष्य और देवता में अंतर क्या है माँ मनुष्य ही देवता बनता है कर्म करने से सब कुछ संभव है मैं किस तरह का कर्म माँ ईश्वरी विधि विशेष मानते हुए अभीष्ट देवता के प्रति निष्ठा रखकर उन्हें पुकारने से सब कुछ हो जाता है आज और बातें नहीं कह पाया क्योंकि दो एक स्त्री भक्त आ गई थी मैंने प्रणाम कर विदा लेते समय कहा माँ आज बहुत बड़ा अपराध करके आया हूँ सीढ़ी से चढ़ते समय सरत महाराज को धक्का देकर आया हूँ अब कैसे उनके सामने सामना करूं मेरा अपराध क्षमा कीजिए माँ ने कहा लड़कों को भला अपराध कैसा मेरे लड़के ऐसे नहीं हैं जो दोस्त देखेंगे तुम इसके लिए चिंता मत करो उतरते ही महाराज से सामना हुआ मैंने उन्हें प्रणाम कर क्षमा मांगी वे मेरे सिर पर हाथ फेरकर बोले इसी तरह की व्याकुलता चाहिए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया फिर कहा अब से तुम्हें कोई किसी तरह की बाधा नहीं देगा उनका आशीर्वाद मैंने सिर पर धारण किया उसके बाद से वे मुझे देखते ही खूब हँसते और एक रविवार को माँ के पास गया उस दिन भक्तों में से कुछ आए थे और कुछ आ रहे थे मेरे प्रणाम करने पर माँ ने कहा थोड़ी देर बैठो उन्होंने कुछ प्रसाद दिया उसे खाते खाते मैंने माँ से कहा माँ एक दिन भी ऐसा सहयोग नहीं मिलता कि काफी देर बैठ कर, मन की सब बातों को पूछ सकूं, माँ मुझे तो सभी बच्चों की बातें सुननी पड़ती है फिर भी दो एक बातें पूछ लो मैं उत्तर देती हूँ मैं माँ जो अत्यंत गरीब है काशी या अन्य तीर्थों में नहीं जा पाते हैं उन्हें वैसा ही तीर्थ फल कैसे मिलेगा माँ क्यों वे दक्षिणेश्वर या बेलोर मठ में जाने से वही फल प्राप्त करेंगे यदि उस प्रकार का विश्वास हो तो जिसके लिए काशी जाया जाता है वे दक्षिणेश्वर में और बेलूर मठ में हैं मैं माँ हम लोगों के लिए क्या उपाय है माँ तुम लोगों को भय किस बात का है जिन्होंने ठाकुर की कृपा पाई है अथवा किसी प्रकार उनके संस्पर्श में आए हैं उनके लिए ठाकुर ही सब करेंगे इसके बाद ही मैंने प्रणाम कर विदा ली अन्य दो एक दिन की सामान्य बातचीत का विवरण यहाँ दे रहा हूँ मैं माँ हम लोगों को जब ध्यान किस पद्धति से करना होगा माँ चाहे जिस भाव से और जैसी इच्छा से हो ठाकुर पर थोड़ा मन रखकर करोगे उससे ही सब पाओगे तुम्हें चिंता किस बात की है मैं माँ चिंता नहीं है फिर भी आपके श्रीमुख से आदेश पाने के लिए पूछ रहा हूँ माँ तुम लोगों के लिए सभी ही तो हैं ठाकुर हैं और मुझे तो देखी ही जा रहे हो मैं माँ स्वामी जी को और ठाकुर को देखने का सौभाग्य नहीं हुआ माँ भक्ति से पुकारो सभी को पाओगे मैं कहती हूँ तुम लोग धन्य हो जो ऐसे समय जन्म लिए हो उनकी लीला का खेल देखने का यही समय है श्रद्धा और भक्ति से नेत्रों से देखने से सब कुछ सहज है मैं माँ मनुष्य की इच्छा के अनुरूप ही क्या सब काम होता है तथा आशाएं पूर्ण होती है माँ सद इच्छाएँ ही पूर्ण होती हैं